कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस यू आर एल कथा डैश पाठ ब्लॉक प्रेम भारद्वाज की कहानी प्लीज मम्मी किलमी माँ ने बेटे की आंखों में अथाह दर्द को तैरते देखा और वो सहसा काल में तब्दील हो गई उसके स्तनों से दूध की बजाय मौत की धारा फूट पड़ी जवान बेटा मासूम शिशु बन उसके स्तनों को पूरी तन्मयता के साथ पीने लगा इस बात से बेखबर होकर कि वो अपने अंत की ओर बढ़ रहा है एक ऐसी अभिशप्त कथा जिसमें न जिंदगी की नूर है न मौत का स्यापन खुशी और गम के बीच कोई नामालूम सी चीज क्या नाम दिया जाए उसे शब्दकोश की शरण में निराशा मिली गुरुओं ने इसे गैर जरूरी प्रश्न बताकर टाल दिया शब्द कितने लाचार होते है भावों को वहन करने में शब्द से बड़ी व्यथा व्यथा से भी बड़ी जिंदगी की हकीकत जिंदगी फसी है लाचार शब्दों की खोह में कैसे कुछ इस तरह हाथ में ममता की खंजर लिए माँ औलाद की हत्या करने खतरनाक इरादों से लैस आगे बढ़ती जा रही है समय के माथे पर पसीना आ गया रिश्ते पारंपरिक मर्यादाओं के बिल से निकलकर चूहे सांप बिच्छुओं की तरह इधर उधर भागने लगे मानो कोई जलजला आने वाला हो मृत्यु संविधान के खंडहर में किसी प्यासी रूह की मानिंद भटकती दर्शन के मुंडे पर जा बैठी करीब ही जल रही एक चिता में भस्म होती देह उससे उठता धुआं हवाओं में फैलकर मुक्ति लिख रहा था मुझे बहुत दर्द हो रहा है मम्मी बे दर्द और तुम इस बात को अच्छी तरह जानती हो कि मुझसे जरा भी दर्द बर्दाश्त नहीं होता माँ की नींद अचानक टूट गई आंखें खोली सामने बिस्तर पर उनका बेटा अचेत पड़ा था राजवत्स उम्र तीस साल पिछले सात साल से यूं ही लेटा है अचेत स्पंदनहीन शायद चेतना विहीन भी किसी लाश की मानिंद अक्सर भ्रम होता है सामने बिस्तर पर कोई लाश तो नहीं पड़ी है जिसे वो बेटे के होने के मुगालते में जी रही है बेटा जो है और नहीं भी डॉक्टर कहते हैं इसका दिमाग जिंदा है जिस्मे दिल के बारे में कुछ नहीं बताते हैं कि क्या वो सुख दुख अनुभव करता है माँ के पास बोलने के लिए बहुत कुछ है मन भरा है भावों से न कहे गए शब्दों से क्या मालूम यही स्थिति राजवत्स की भी हो लाचारियों विवशताओं के कब्रिस्तान में पड़ी दो लाशें जहाँ सन्नाटा है केवल सन्नाटा दिलों को लहू करता दो लोग महज एक मीटर के फासले पर मगर कोई संवाद नहीं दिन महीने साल पूरे सात साल दोनों के दरमियान एक शब्द न बोला गया न ही सुना गया ये सब कुछ उस युग में था जो बहुत वाचाल है पृथ्वी के दो छोरों पर बैठे लोगों के बीच पल पल संवाद स्थापित करने का अत्याधुनिक तकनीक उपलब्ध है लेकिन माँ बेटे के बीच तने हुए दुर्भाग्य के वितान पर हर तकनीक किल है दिल के भीतर गहरे धसे बेटे से माँ की कोई बातचीत नहीं दिल से दिमाग की दूरी पृथ्वी से अनंत अनाम ग्रह की दूरी बन गई जहाँ की रोशनी अभी भी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाई है ऐसे में माँ ने बेटे के साथ बातचीत का नया रास्ता ढूंढ लिया वो अपनी आंखें बंद कर उसके सामने इसी चेयर पर बैठ जाती फिर कल्पना करने लग जाती कि आज इस खास वक्त में वो उससे क्या कहना चाह रहा होगा कई बार तो वो काल्पनिक और नहीं बोले गए सवालों का जवाब देने लग जाती ऐसा भी हुआ कि उनको बड़बड़ाते देख डॉक्टर और नर्स भी पूछ बैठते किससे बात कर रही हैं आप यहाँ तो कोई भी नहीं है मां आचल की कोर से चुपचाप आंसू पोचने लगती वो कैसे बताए कि इस कमरे में उसके अलावा भी कोई और है उनका बेटा राजवत्स क्या हम बोलते तभी हैं जब हम शब्दों को उगल रहे होते हैं सच तो ये है कि जब हम चुप होते हैं तो उसी समय सबसे ज्यादा बोल रहे होते हैं मामला सिर्फ सुनने और महसूसने के फर्क का है इस फर्क को माँ से ज्यादा और कौन जानता है माँ को बेटे की आवाजें सुनाई देती जिसे सिर्फ और सिर्फ वही सुनती थी कभी कुछ पुराना पढ़ा याद आ जाता काफका सबसे ज्यादा क्या इस तकलीफ से निजात मिल जाती डाल से हिलक गए फूलों से बिल्कुल अलग बर्ताव करना चाहिए कितना कष्ट कर हूं मैं आपके लिए आप कितने बरस मेरे साथ यू ही रहेंगे कितने बरस आपको इस तरह होने के साथ मैं रह पाऊंगा वो एक ऐसा ठहरा है जो कहीं बह नहीं सकता शाम को माँ अक्सर अस्पताल का मुआयना करने निकल जाती अलबत् कहना बेहतर होगा कि वो अस्पताल की बीमार जिंदगियों से रूबरू होने जाती दूसरों को गमजदा देखकर खुद का गम कुछ हल्का हो जाता है मगर माँ का नहीं हो पाता अस्पताल से बड़ी कोई अध्ययनशाला नहीं हर मरीज एक अफसाना जिंदगी का एक दर्दनाक किस्सा दर्द का पाठ आत्मा को शुद्ध करता है लेकिन यही प्रश्न खड़ा होता है आत्मा क्या है क्या वही जो गीता में कृष्ण ने बताया है माँ को लगता महाभारत और गीता एक कथा कहानी के सिवा कुछ नहीं है, महज तर्क का जंजाल अपनी बात को प्रमाणित करने की जिद युद्ध स्वार्थ सत्ता और हिंसा को जायज ठहराने की झूठी मगर मजबूत दलील रूह को अजर अमर बनाने वाले ने जिसम के साथ इतनी ना क्यों की जिस्म बीमार होगा जर्जर होगा और एक दिन सब कुछ भस्म अजब है ईश्वर का दस्तूर आत्मा तो किसी को कभी दिखाई नहीं देता उसके होने पर यकीन करना भी कठिन है सामने मौजूद तो जिस्म ही होता है माँ के सामने भी एक जिस्म है उसके ही वजूद का हिस्सा वो उसको जिंदा माने या मुर्दा माँ का दिल उसको जिंदा मानने के मुंह में फंसा है लेकिन एक बदमाश दिमाग है जो अक्सर सामने पड़े जिसम के जीवित होने पर सवाल पैदा करता रहता है चलती सांसों का नाम ही अगर जिंदगी है तो वही सही बेटे की सांसें बेशक चलती हैं लेकिन निगाहें न कुछ देखती हैं न पहचानती हैं लाचार सांसें बेजान धड़कने पत्थराई आँखें क्या सोच रही हैं आंटी बंद कमरे में वो इस सवाल के साथ दाखिल होती है जस्सी नाम है उसका केरल की है उम्र पैंतीस साल अपनों के नाम पर केवल बूढ़ी मां जो अक्सर बीमार रहती है शादी इस वजह से नहीं की कि अगर पति मां को साथ रखने को राजी नहीं हुआ तो वो कहा जाएगी बुढ़ापे में कुछ नहीं बेटी आओ आओ मां की तंद्रा टूटी कितनी बार समझाया आंटी जब लाइफ के बारे में कुछ समझ में न आए तो सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ देना चाहिए हाँ, सात साल में भरोसा बचा नहीं रह जाता बेटी माँ ने गहरी सांस छोड़ी जब भी जस्सी को मौका मिलता वो माँ से मिलने चली आती उसके साथ क्या रिश्ता है ये माँ समझ नहीं पाती शायद दर्द के भी रिश्ते होते हैं आज आंटी बहुत सैड है मुस्कुराई थी जस्सी किसी के लिए भी बहुत कठिन था अस्पताल के उस कक्ष में मुस्कुराना जहाँ जिंदगी ठहर सी गई थी दिलासे जहाँ खुदकुशी कर लेते थे प्रार्थनाएं अपाहिज हो जाती थी मरहम अपना मकसद भूल जाते थे ये तो जस्सी का हौसला ही था जो वहां दो जिंदा लाशों के बीच मुस्कुराने की जरूरत कर लेती थी मां बुरा भी नहीं मानती अलबत्ता उसको जस्सी का इंतजार रहता मां कहा करती हैं गॉड पर भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए दुख उसी को मिलता है जिनको गॉड लव करता है क्या जीसस ने कम दुख झेले जस्सी अपने धुन में थी जीवन की सच्चाई किताबों और कथा कहानियों से बाहर होती है जस्सी आज तुम ज्यादा डिप्रेस मगर घबराओ मत आज हम तुम्हारे बेटे के लिए प्रेयर करेगा सब ठीक हो जाएगा अफसोस कि मेरा बेटा तुम्हारी प्रार्थनाओं की हद से बाहर आ चुका है लरजता स्वर आंखों में आंसू जिसे जस्सी ने आगे बढ़कर पूछा न जाने क्या सोचकर मां जस्सी के सीने से लग फफक पड़ी <laughs> इम्तिह इतना बड़ा होता है क्या बेटी जस्सी ने मां को रोने दिया खूब रोने दिया मन के भीतर जमा गुबार था जो आंसू के रूप में बाहर आ रहा था कतरा कतरा वो पैरों में पंख लगाकर दौड़ता था बहुत तेज। दुनिया के एक छोर से दूसरे तक दौड़ते हुए पहुंचने का जोश धीरे चलने वाले लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं स्लोनेस के विरोध थी उसकी जीवन शैली सोच दर्शन दलीलें सब कुछ कहा करता रफ्तार ही जीवन है शोले के गब्बर वाले अंदाज में जो ठहर गया समझो वो मर गया रेल यात्रा के दौरान अगर एक मिनट के लिए भी ट्रेन रुकती और अगर वो जाग रहा होता तो उतर कर प्लेटफॉर्म पर टहलने लग जाता अगर प्लेटफॉर्म नहीं है तो पत्थर की गिट्टियों पर जमीन पर कहीं भी बैठ जाता लेकिन नीचे उतर कर सिग्नल होने तक टहलता जरूर रुकना पसंद ही नहीं था उसे माँ अक्सर उसे चेताती बेटा ऐसे हर जगह नहीं उतरा करती कभी ट्रेन आगे चली जाएगी और तुम पीछे छूट जाओगे बद्दुआ नहीं दी थी माने लेकिन वो चेतावनी बद्दुआ में ही तब्दील हो गई जिंदगी की ट्रेन आगे निकल गई राज पीछे छूट गया बहुत पीछे जिसे रफ्तार का नशा था उसकी जिंदगी ठहराव का प्रतीक बन गई किसी पत्थर के बुत के मानिंद फर्क सिर्फ इतना है राज के भीतर दिल धड़कता है क्या पता संवेदना भी महफूज हो मारो रही है सामने बेटे को हसरत भरी निगाहों से देखते हुए कमरे में टीवी चल रहा है ओलंपिक का लाइव शो 100 200 और 400 मीटर की दौड़ में भारतीय धावक पीछे रह गए खाली हाथ देखना मैं फर्राटा दौड़ में ओलंपिक से गोल्ड मेडल लेकर लौटूंगा आगे तेरे ही गले में पहनाऊंगा उस मेडल को इस धरती पर तूने ही तो मुझे चलना दौड़ना सिखाया है न वा तू मेरी पहली कोच पहली जिंदगी में अनगिनत सवाल मगर दो अहम पहला इस पूरी कायनात में मेरा वजूद क्या है कौन हूँ मैं दूसरा जो मैं नहीं हूँ वो दरअसल है क्या अस्पताल में अलग अलग चेहरे हाफते लड़खड़ाते रोते बिलखते अलग अलग दुख कस्से अफसाने दुखों का कोलाज गड ख्याल फिल्म वोटिंग फॉर गोदो का दृश्य खंडहर में आती आहटों को सुनकर बेटे का इंतजार कर रही माँ को लगता है वो आ गया जिसकी उसे प्रतीक्षा थी कभी कभी वो भ्रम का शिकार हो जाती आखिर वो इंतजार कर किसका रही है बेटे के ठीक होने का जो संभव नहीं है शायद नामुमकिन की हद तक मुश्किल या फिर उसकी मौत का जो पीड़ा से मुक्ति का द्वार खोलेगी क्या कोई माँ अपने बेटे की मौत का इंतजार कर सकती है जर्जर जर काया बीमारी के दलदल में धसी जिंदगी नरक की सियातना एक लापता उम्मीद का इंतजार माँ को कई बार लगता जो जीवन जिया वो निरर्थक था हम सब मरे हुए हैं ये मृत्यु बोध कुछ लोगों के लिए प्रतिकार भी है उसको अपने ही कंधों पर अर्थी की तरह ढोते लोग अजीब दृश्य अपने ही कंधों पर खुद की अर्थी सहसा ही माँ का हाथ अपने कंधे पर चला जाता है इस बात का यकीन करने के लिए कि उसके कंधे पर तो कोई अर्थी नहीं है सोचो की दिशा बदलती है शरीर के साथ जुड़ी कामनाओं का सच क्या है शरीर के न रहने पर भी कामनाएं रहती हैं, जो अनादि हैं। सपनों के वास्ते लड़ने भिड़ने के लिए कामनाओं का होना जरूरी है एक सवाल माँ को परेशान कर गया क्या ऐसा नहीं है कि मनुष्य के जीवन की शुरुआत और उसका अवसान दोनों ही इच्छाओं से संचालित होते हैं इच्छाएं भी हिंसक हुआ करती हैं, कई बार इसकी चपेट में वे अपने आ जाते हैं जिनको हम बेहद चाहते हैं कुछ मामलों में अगर हम इच्छा की जगह प्रेम को रखते तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता स्वाति इनाम था उसका सबको लगा था वो राजवत्स को प्रेम करती है राज को रफ्तार से प्रेम था स्वाति राज राज कम कम में दौड़कर दुनिया को लांग लेना चाहता था। लांगी राज को ही बाहों में भरकर दुनिया को अपने भीतर उतार लेना चाहती थी तब जीवन में आने वाले मझदार और भंवर का इल्म नहीं था उसको राज जब मुर्दा सा बिस्तर पर लेटा था बहुत रोई थी स्वाति बिलख बिलख कर रोई थी प्रथम झटका था वो लगा जैसे उसकी दुनिया ही लुट गई दो साल तक दोस्त आए तीन साल तक रिश्तेदार स्वाति इनसे ज्यादा महान निकली वो चार सालों तक यहां आती रही तीन साल पहले जब स्वाति मिलने आई तब उसके चेहरे पर दुखों का कोई भाव नहीं था भाव चेहरा एकदम सपाड़ वो आकर चुपचाप बैठ गई खामोश कई पल यूं ही सरकते रहे पहल माने की कैसी हो स्वाति बड़े दिनों बाद आई हो शायद छ महीने बाद यहां आने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है आंटी हाँ, राज की हालत देखकर लगता नहीं कि ये कभी ठीक भी होगा सच तो ये है कि हालात के तपते रेगिस्तान में प्यार भी सूखने लगा है रेगिस्तान की क्या हस्ती कि वो प्यार के फूल को मुरझा दे किस जमाने की बात कर रही हैं आप आंटी ये देवदास नहीं देव डी का जमाना है देव डी प्रेम के लिए खुद को तबाह करना पागलपन और मूर्खता है मैं पागल नहीं हूं बिना पागलपन के प्रेम कैसा मेरे जैसा मां सन्न रह गई स्वाति का जवाब सुनकर कुछ समझी बहुत कुछ नहीं भी कुछ देर की चुप्पी आंखों ने आंखों से बातें की स्वाति जाने से पहले कार्ड राज के सिराहाने रख गई फिर वो तेजी से मुड़ते हुए कमरे से बाहर चली गई वो स्वाति की शादी का कार्ड था 16 अप्रैल को शादी है कार्ड में एक खत भी था माँ ने खत पढ़ना शुरू किया डियर राज हर रिश्ते की एक उम्र होती है हमारे रिश्ते की भी थी शायद वो मेरे शादी के इस पैगाम के साथ खत्म हो रही है 10 सालों का रिश्ता दुख तो होता है मगर किया भी किया जा सकता है मैं सावित्री नहीं जो तुम्हारे लिए यमराज से लड़ जाऊं, मेरे सपने हैं अरमान भी उन्हें मुझे पूरे करने हैं जीना तो पड़ता ही है मैं कोई माफी नहीं मांगने जा रही तुम नियति के आगे लाचार हो मैं अपनी महत्वाकांक्षाओं के आगे गलती किसी की भी नहीं सच कहूं, तो तुमसे बिछड़ने का बेबाक ढंग से कहे तो तुमको मजदार में छोड़ने बेवफाई करने का मुझे दुख है मैं तो तुम्हारे साथ मझदार में डूबना चाहती थी डूबना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई बड़ी खुशी के लिए छोटे दुख तो झेलने ही पड़ते हैं ना? क्या पता जिसे रोशनी समझकर तुम्हारे अंधकार से निकल रही हूं वो रोशनी अंधकार से भी बदतर हो रोशनी में भी अंधेरा होता है कई बार बहरहाल साहिर का वो गाना तो याद होगा ना वो अफसाना जिसे अंजाम तक ले जाना ना हो मुमकिन उसे खूबसूरत मोड़ देख छोड़ना बेहतर बेहतरी के लिए ही अलविदा जो मोड़ खूबसूरत नहीं स्वाति पुनश मैं जानती हूं तुम इसे पढ़ नहीं सकते सुन भी नहीं सकते मगर मैं चाहती हूं इसे तुम्हारी मां पढ़कर सुनाए मुझे अच्छा लगेगा न क्यों जाने क्यों जे यकीन है मेरी भावना है, तुम तक पहुंच जाएंगी। <laughs> स्वाति की इच्छा का पूरा सम्मान करते हुए मां ने वो खत ऊंचे स्वर में पढ़कर सुनाया फिर गौर से बेटे की ओर देखा प्रतिक्रिया जानने के लिए कोई भाव नहीं सिर्फ शून्य महाशून्य